भगवान तो भगवान है उमा काल मर जा के इचा संकल्प करने तो काल समाप्त तो हो जाए मृत्यु समाप्त तो हो जाए लेकिन अब दूसरी विडम्बना एक जगह कोई ऐसी दुर्घटना हुई तो कई मर गए तो उनमें डॉक्टरी परीक्षा हुआ तो डॉक्टर ने कहा ये खत्म तो ये संयोग से कहीं नहीं ध्यान दिया एक आदमी मरा नहीं था उठकर बैठ गया तो दूसरे लोग बोले तुम कैसे बोले हम जिंदा हैं उन्हें डॉक्टर साहब कह गए कि तुम मर चुके हो डॉक्टर झूठ बोलते हैं क्या मतलब जिंदा नहीं हो मरो कभी तुम्हारी जिंदा होने का प्रमाण नहीं यानी वो कहे कि हम जिंदा हैं कवल तुम्हारे होने से क्या होता है लिखित में तो नहीं प्रमाण चाहिए लिखित में अरे भाई बड़ी विचित्रता है भगवान संकल्प करने तो काल भी समाप्त हो जाए मृत्यु और हुआ है ऐसा पर भगवान विभीषण जी से कहे सखा देखो विभीषण जी कहते हैं कि मैं राम जी का सेवक हूं पर राम जी कहते हैं विभीषण जी मेरे सखा है। आज तक वो किसी को राम जी किसी को सेवक कह ही नहीं पाए इत इतना उनमें कोमल भाव है कि वे सेवकों को भी सखा बना लेते हैं। सखा भगवान प्रेत परीक्षा ले है विभीषण तुम बताओ अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है व्यवहारिक अर्थ क्या क्या भगवान रावण को मार नहीं सकते मार सकते हैं फिर विभीषण से क्यों पूछ रहे हैं? कि तुम बताओ युक्ति बताओ यह तो ठीक है लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मेरे हाथ में धनुष और बाण तो है मैं तुम्हारी बुराई मिटा सकता हूं लेकिन क्या तुम चाहते हो इसलिए भगवान देखते हैं और जिस दिन हम चाह लेंगे कि प्रभु यह हमारी बुराई मिट जाए उस दिन भगवान के हाथ का जो धनुष वाण है वह हमारे जीवन की बुराई को समाप्त करने में समर्थ है देर नहीं लगेगी हम चाह तो लें तो भगवान तो हमारी ओर अभी भी देख रहे हैं तो बोलो तुम चाहते हो विभीषण जी ने कहा कि हां महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा ना भी कुंड पीयूष बस या ना भी कुंड पीयूष बस आ बलता रावण बलता ना नाभि कुंड पियूस पीयूष नाभिकुंड पीयूष बस या के अजय एक बात और है विभीषण जी ने रावण की मृत्यु का उपाय बताया कि इसके नाभि कुंड में अमृत है अजय एक अद्भुत बात है यह बात भी जरा सोचने जैसी है कुंभकर्ण जब आया तब भी विभीषण जी गए आगे आगे तो कुंभकर्ण ने क्या कहा धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भय उत्त निश्चर भूषण धन्य हो विभीषण धन्य हो, हो तुम निस्चरों के कुल के भूषण हो विभीषण जी बोले आप तो धन्य धन्य कह रहे हैं और रावण ने तो लात मार के निकाल दिया तो कुंभकर्ण ने क्या कहा कि रावण का दोष नहीं है सुन सुत भयो काल बस रावण वो काल के बस में है और काल दंड गह काहु ना मारा हरई धर्म बल बुद्धि बिचारा और विभीषण ने कहा कि आप रावण को बता रहे काल के बस में है और आप काहे को आयोप है आप घरी बैठते आराम से कुंभकर्ण ने कहा कि हमारी भी वही दशा है क्या दशा है बोले तुम चले जाओ क्यों बोले अभी तक तुम हमें बहुत प्रिय लग रहे हो थोड़ी देर में नहीं लगोगे क्यों जाहु न निज पर सूझ मुय भयो काल बस वीर मैं भी काल के ही बस में हूं कितनी अद्भुत बात है रावण काल के बस में है कुंभकर्ण काल के बस में है लेकिन विभीषण के लिए भगवान ने कहा कल्प भर राज्य करना कितनों का काल हो गया कितने चले गए पर कल्प की धारणा के अनुसार विभीषण जी आज भी हैं अमर हैं इस समय भी हैं इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह नहीं कि विभीषण जी को हम लोग खोजने लगें कि इस समय कहा हैं? अगर अमर हैं तो पता बताओ वो कौन सी लंका है जहां वो हैं? कहाँ यह भावना का सत्य है यह आप विश्वास का सत्य है भगवान के राज्य में विभीषण जी अभी भी हैं। इस कथा का संकेत क्या समझना चाहिए इसका संकेत यह है कि जो भगवान से दूर होता है जो भगवान से विमुख होता है वह काल के गाल में चला जाता है और जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता यह भगवान की शरणागति का लाभ है अजय एक बात बताओ जो जो भगवान की शरण में गए मरे कहा है वे तो अमर हैं। है जब जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भक्तों का नाम लिया जाता है और जब तक भगवान का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक भक्त का नाम भी इस धरती पर रहेगा वे अमर होते हैं और इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं। रावण ने पद पर बिठाया था विभीषण जी को और पद से उतार दिया तो बोलो विभीषण जी पहले पद पर बैठे थे फिर उतार दिए गए तो अच्छा रहा कि भगवान के चरणों में चले गए विभीषण जी की जगह अगर हम जैसा आदमी होता तो पद से उतरने के बाद भी कहीं नहीं जाता भूतपूर्व लिख लेता अपने साथ क्या हरकता हम पहले बैठे थे पर एक बात आपने देखी होगी दुनिया के जितने पद हैं सबको भूत लगा है भूतपूर्व हो सकते हैं लेकिन आपने भूतपूर्व भक्त सुने आज तक भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता भक्त अभूतपूर्व होता है अभूतपूर्व इसीलिए रावण मर सकता है कुंभकर्ण मर सकते हैं लेकिन विभीषण नहीं क्यों भगवान से जुड़ने वाला शाश्वत हो जाता है वह शरीर से शाश्वत न रहे पर स्वयश के शरीर से सदा रहता है उसका यह सदा रहता है इसलिए भाई अनंत से जुड़ने वाले भी अनंत हो जाता है विभीषण जी के चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए भगवान से जुड़कर विभीषण अनंत हो गए अब विभीषण जी ने युक्ति बताई रावण मरा भगवान विभीषण को समझाते हैं शोक मत करो श्रद्धा पूर्वक इसका संस्कार करो महाराज कैसे करें इसने बड़ा कष्ट दिया हमें इससे बड़ा विरोध है भगवान वाल, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है भगवान राम ने कहा विभीषण देह के अंत होने पर वैर का भी अंत हो जाना चाहिए अब ये मेरा वैरी नहीं है फिर अगर ये वैरी नहीं है तो कौन है विभीषण जी कहते हैं ये तुम्हारा कौन राम जी ने पूछा विभीषण तुम्हारा कौन है विभीषण जी ने कहा यह मेरा बड़ा भाई है भगवान ने कहा कि जिस तरह यह तुम्हारा बड़ा भाई है उसी तरह अब यह मेरा बड़ा भाई है इसका संस्कार करो मैं तुम्हारे साथ ऐसा को उदार जग रावण का अंतिम संस्कार हुआ विभीषण जी को पद पर बिठाया गया अब यहां बहुत बार संकेत मिलता है कि मंदोदरी पट्ट महिषी बनी विभीषण के राज्यकाल में महारानी मंदोदरी। इसका अर्थ क्या है यही कि जो वृत्ति रावण से जुड़ी हुई थी वह वृत्ति विभीषण से जुड़ी यह व्यक्ति या नारी पात्र के रूप में न देखकर अगर वृत्ति की दृष्टि से देखें तो दानवता से जुड़ी हुई वृत्ति राम जी के पदार्पण के बाद वही वृत्ति मानवता से जुड़ जाती है यही विभीषण जी का राज्य अभिषेक है भक्त की भावना में परिवर्तन वासना उपासना बन जाती है काम प्रेम बन जाता है क्रोध बोध बन जाता है आहा, यह है। परिवर्तन हुआ विभीषण जी राजा बने अब भगवान के पास आए विभीषण जी और यही कहा प्रभु अब जन गृह पुनीत प्रभु की दे अब कुछ दिन और रह जाओ दास की कुटिया पवित्र कर दो जन का घर है आपके जन का हा हा हा दास की कुटिया भगवान क्या बोलते तोर तो गृह मोर सब विभीषण हम में तुम्हें भेद नहीं जो तुम्हारा सो हमारा जो हमारा सो तुम्हारा ये भगवान का भाव है तो रोष ग्रह मोर सब एक सज्जन बोले ऐसे तो हम भी करते हैं हमने कहा कैसे करते हो बोले एक आदमी मंदिर में गया बोला भगवान कुछ फायदा हो तो तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा उसमें से कुछ उसे फायदा हुआ अब सोचने लगा चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं, फिर सोचने लगा हो सकता भगवान की वजह से हुआ हो तो चढ़ा देना चाहिए फिर सोचता था कि ये तो चांस की बात है भगवान का क्या है इसमें लेकिन उसे तो चढ़ाई देना चाहिए एक रेखा खींची लाइन और बोला मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं मैं तो पूरे के पूरे तुम्हारे चरणों में चढ़ा रहा हूं जो रेखा के उस तरफ गिरे सो तुम्हारे जो इधर गिरे सो हमारे पर फेंकना तो अपने हाथ में था ऐसी चतुराई से फेंका सारे सिक्के इधर ही गिरे उधर दो चार बोला भगवान बड़े दयालु थोड़े से ही लिए आपने उसके पीछे उससे ज्यादा चतुर चालाक आदमी खड़ा था मुलाहट एक तरफ मान्यता तो मैंने भी मानी थी पर भगवान मैं इसकी तरह नहीं हूं जो रेखा खींचकर तुम्हारे अपने बीच में भेद पैदा करूं उसने रेखा ही मिटा दी रेखा मिटा दे बोले प्रभु उसने क्या जो तुम्हारा सो हमारा जो हमारा सो तुम्हारा मैं तो पूरा का पूरा तुम्हें दे रहा हूं लेकिन हे प्रभु हमने सुना है आप कहीं ऊपर रहते हो तो हे ऊपर वाले मैं पूरा का पूरा ऊपर तुम्हारे नाम पर फेंक रहा हूं जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारा और जो नीचे गिरे सो हमारा क्या क्या अद्भुत है भगवान की जगह दूसरा कोई होता तो विभीषण से कहता बने रहो राज्य तो हमारा ही है तुम अपने ही समझना उसमें क्या है? हम बिना दिए दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारा ही है और भगवान देने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा हमारा ही है कोई बात नहीं हम बिना दिए कहते तुम्हारा ही है लेकिन जानते हैं कि कहने से बिगड़ता क्या है अच्छा बोलो हम लोग महात्मा लोग जाते हैं किसी के घर तो ये आप लोग ऐसे ही बोलते हो बोलते भी रहना कोई खतरा भी नहीं है उसमें जब महात्मा तो लोग ये किसका है महाराज आप कही ये मकान आप ही। ये कम आप कहीं और महात्मा कहने लगे हमारा है हां तो निकलो बाहर हम कहेंगे निकलो कोई कहे कहते ही इसलिए कि ऐसे ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है अजब महात्मा भी जानते कि हमारा नहीं और कहने वाला भी जानता कि इनका नहीं है लेकिन लोग भावना है अच्छी बात है। पर हम तो बिना दिए कहते हैं कि तुम्हारा है और भगवान तो देने के बाद कह देते हैं कि हमारा ही है तुम बैठे हो तो हम ही बैठे हैं यह भाव यह उदारता तोर कोष ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनता तब तो फिर कुछ दिन ठहर जाएं भगवान बोले ठहर तो जाते हैं भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझा क्या करें तैयारी करो पुष्पक विमान मंगाया भगवान ने कहा कि इस विमान में बैठ के जरा वस्त्राभूषण नीचे गिराओ बंदरों को ऐसे नहीं दिए कि ये तुम पहनो ये तुम पहनो भगवान बोले ऊपर से गिराओ बंदरों को बड़ा आनंद आएगा ये लूटने बटोरने में ऊपर से।, से गिरा <coughs> बंदर गए पहरी पहरी रघुपति वहां आए अब बंदरों ने कभी कपड़े पहने होते तब तो जैसे जो मिला वही पहनकर आ गया पाव का कपड़ा हाथ में हाथ का सिर में अब भगवान ने जो देखा तो खूब हंसे तुलसीदास जी कहते कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद और उसके बाद इंद्र इंद्र ने अमृत वर्षा की राक्षस नहीं जिए बंदर जी गए क्यों राक्षस मुक्त हो गए रामाकार भय तिन मन मुक्त भय छोटे भव बंधन और अनेक भक्तों को भगवान अपना धाम दे चुके हैं ऐसी तो कथाएं हैं पर निशाचरों को भी अपना धाम दिया कहा विभीषण तिन के नामा तिनहू देह राम निज धामा तो ऐसे भगवान ने विभीषण जी से कहा कि भरत दशा सुमिरत मुही विभीषण जी ने तैयारी की भगवान श्री सीताराम जी विमान में विराजमान हुए अन्य बंदरों को विदा किया पर कुछ कुछ को विमान में ही बिठा लिया विभीषण जी ने कहा कि प्रभु मैं भी साथ चलूंगा देखो पद पाने के बाद विभीषण जी कहते प्रभु मैं तो आपका राज्य तिलक देखूंगा आपके पद कमलों का दर्शन करूंगा आह पद पाकर भगवान के पद कमलों को न भूले और विभीषण जी गए राम जी का राज्यभिषेक हुआ वशिष्ठ जी ने तिलक किया ब्राह्मणों ने तिलक किया आशीर्वाद दिया जय जयकार हुई सुत विलोक हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी <coughs> और वहां विभीषण जी उपस्थित रहे भगवान के राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए और फिर सब वानरों के साथ जी को विदा किया गया और वे अपने भवन में आकर रहे इस कथा का का अर्थ अर्थ क्या? अर्थ यह है कि भगवान के पद का अनुराग अगर जीवन में आ जाए तो दुनिया का कोई भी पद बना रहे हमारे मन में मद नहीं आएगा और भगवान के पद की प्रीति बनी रहेगी तो हम पद पाकर जिस पद पर हैं पद शब्द से केवल गद्दी ही मत समझिए हम लोग जहां हैं वहां रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के पद प्रेम में डूबे रहें भगवान के चरणों का चिंतन करते रहें और चरणों का चिंतन क्यों इसलिए कि प्रभु आप कहाँ हैं हमें पता नहीं पर आपको पता है कि हम कहाँ है हमारे चरणों की पहुंच आप तक नहीं है पर आपके चरण की पहुंच तो हम तक है इसलिए हम चाहते हैं कि कभी किसी दिन आप ही पधार कर दर्शन दें यह चरणों का अनुराग है और अंतिम बात यह कि हम इस कथा से यह विश्वास रखें कि भगवान जरूर आएंगे भगवान का प्रेम भगवान को लेकर आएगा कैसे तो इतने दिन तो हो गए हमें चलते चलते भगवान हमारी तरफ चले ही नहीं है ऐसी बात मन में आती है भगवान कहते लग जाएगा तब तो कैसे जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर और तेते ते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर तुम हमारी ओर चलते हो हम तुम्हारी ओर चलते हैं तो भक्त ने कहा कि इसमें तो हमें बड़ा घाटा होगा अगर हमारे ढंग से ही आप चलोगे तो हमको आप कभी मिले ही नहीं पाओगे भगवान ने कहा लेकिन अंतर है एक चरण परे चित पे पर और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ जब मैं चरण बढ़ाता हूं तो राजा बलि से पूछो तो जो भगवान चरण बढ़ाकर अनंत आकाश को माप लेते हैं तो वे क्या उनका चरण जब ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है भले ही वे के रूप में दिखाई दे तो प्रभु कृपा से उन चरणों का दर्शन हमें हो उन चरणों की प्रीति हमें मिले तो हमें भगवान तक नहीं पहुंचना पड़ेगा भगवान के चरण ही हम तक आ जाएंगे अगर यह अनुराग जीवन में आ जाए तेही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग और यह जो भगवान के चरणों का प्रेम है उसी के नाते हम लोगों का यह भगवदीय संबंध है